मतलब अब ये हैं कि आप बात में अपन पाची पछी लिखनी है नहीं लिखनी है हाँ। या तो बात अपन बाद में तय कर लगभग या बात बनी लिखवा में आ जाए कोई या लिखवा नहीं है लेकिन अब जैसा अपन बैठने के बाद बात करिए वी ढंग जैसा अपन बात कर लूँ पहला मैं थोड़ा सा तो परिवार के बारे में जान लूँ आपके पिताजी रहो नाम कही हैं बंशी और माता जी रहो और अब पुत्र कोई नहीं है भाई तो एक बच्ची है उसका क्या नाम है त्रिवेण और वो यहीं पे जोधपुर में अच्छा जी क्या नाम है चुनीलाल जी और दादी सोनीबाई। अच्छा और सासू जी सासू जी रामचैर जी। है अटीज़ जोधपुर में है हाँ, पर ही नहीं है और जी ये भी नहीं है नहीं। और सुशोर जो का ही नाम चुनी दो दादा नाम जी ये भी जोधपुर परिवार जोधपुर आपने जैसे ने मतलब आपके पिताजी कितनी याद पीढ़िया पिताजी तो तीन पीढ़िया याद है पिताजी पिताजी दादाजी और परदादा जी परदादा जी अच्छा तो परदादा जी कौन लथुजी लथुजी और दादी तो आगे परदादी अच्छा, और ससुराल ससुराल की कितनी याद है मैं दे में देखेंगे हाँ। अब दो घर मानना है आप ससुराल तो में था आपने नहीं जान का था चंपा लाल जी मास्टर्स। तो भी करता, भी था, मास्टर स्टेज रही था और गावता भी बहुत बढ़िया था और कोई अगली पीढ़ी में मैंने कोई नाम कदी कोई सम्मान मिले अगली पीढ़ी में मेरे दादाजी रे भाई था ननज हा? हाँ। तो सितार बजाने बहुत अच्छा गाते दरबार में रहता था दादाजी रे भाई हां तो इन नाम और ननज सितार बजाता सितार बजाने सुमीर सिंह जी रे लाग तो पीढ़िया को आप, अच्छा गाता पड़दा दी अच्छा बंदा पदादी बहुत कोई नाम है भी थी। मैं राज दरबार दरबार दरबार में हाँ। उमर हुँ। हुँ। माँ तो बीकानेर है अब आपकी घर तो आपका था जोधपुर का बीकानेर कैसे जाना हुआ बीकानेर तो जो... जोधपुर दरबार बिखनेर दरबार ये भाई भाई रिश्तों ने तो वे पदारिया गंगा सिंह जी महाराज जैसे आठ कई थोक पाँच सात पार्टियाँ एक साथ के दरबार में मुड़ा के शाम सुबह हाजरी करती जेने गंगा सिंह जी महाराज पर मैं क्यों भाई आप पार्टी मैंने मार बीकानेर भेजता सुमेर सिंह जी महाराज तीन पार्टियों भेजी तीन पार्टियों में चचे महीना बार बार महीना मान ए साल तक नौकरी मासी मासी मासी मासी है मतलब भाई, सोनी भाई। ये नहीं तो और आ, और उम्र तो उम्र तो तो तो तो तो तो भी भी पूरी पूरी आप जब बीकानेर गया जब कितनी उम्र बारह महीना सालिक थी छोटी थी बहुत छोटा मतलब 12 एक महीने आपके भाई है भाई है दो दो भाई और वे कहीं करे हैं? एक तो डांस चला हुए और एक है जो वो हेडमास्ट हमारे रिटायर आपकी उम्र थोड़ा अंदाज नहीं दी कहीं उम्र कहीं है उम्र तो मैं पैंसठ छियासठ साल उम्र है ना पैंसठ छियासठ एक बात आप मैं थोड़े सोचन बताओ उचित हूँ कि आपके घरान महीने एक तो बेटी और एक तो बहू तो सास बहू सिखावट ज्यादा है की माँ मा बेटी की माँ बेटी है माँ तो प्रेम सास तो देखेगा कर ले तो ठीक नहीं तो वाह क्योंकि वे तो आप पे मौजूद वो दूसरे नेत्री विशेषता ठीक नहीं समझता पहले मारोम बत्ती नहीं बेच सके माँ तो देखती सीख जाए तो अपनी जिंदगी अच्छी तरह तो आप कोई मामलो बताओ मतलब आप लोग तो खास मामलो, भी गयो। तो खास मामलो तो हो लेकिन के... दूसरा महीने या कहीं स्थिति चले। मतलब तो क्योंकि लड़की ब्याव जो है वो तो 10-12 साल महीने कर देता हूँ साल महीने। 13 साल तेरह साल अब तेरह साल मायने ब्याह करते जब तक तो कोई सिखावट मारी बहुत ज्यादा नहीं या वे नहीं सकती है नहीं वो वो तो तो बचपन सुबह उठो गाओ या भजन कोई नहीं, कोई न उन पर रो, रस्ता चलू जाओ तो, उने बाद में चलू जाने खुद नहीं कमाइन तो खुद नहीं नाम तो साल लड़की वेन दूसरा घर में चली जाए पे सिखावट तो वो पड़े तो पचे तो के तो के के के साथ लाग लाग औरतों साथे गावा फिर फिर चलता आगे दो ये रीत लेकिन आप तो आप और विवाहित तो समय बहुत ज्यादा नीरी साथ नहीं रही आ गया लेकिन अब कोई केस आप बता सको कि सकोगे मैंने लड़की ससुराल जा और पछे तैयार भी हुए हाँ यू कई जड़ी है पक्षे तैयार भी है मतलब जैसे कि ठिकाना है सरदार जैसे शेर सिंह जी फलाना सिंह जी यहाँ जी को दरबार साहब रहा भाई बेटा है जिन्होंने घरों में जिख बंगला में भी जाती तो वे जाती जब मोहन देखती भाई ओ पसंद है ओ पसंद है तो बचे वे हु वे भी आप रो प्रचार करती और अच्छी गावन लाती सासु तो भी वाली गाती थी कि जै, सासू भी गाती और साथे भी गाती चार औरतों जाती नीरे साथे रह रहे भी सीखती। भी सीखती। आप लेकिन आप ख्याल खया माँ बेटी तो ज़्यादा ज़्यादा संपर्क अच्छा अब मान लो कोई जोधपुरी मतलब बेटी है और जोधपुर में शादी भी की तो बेटी ज्यादातर माँ की पार्टी के साथ गांव जाएगी सासुर पार्टी के साथ गावान जाएगी कई तो सास सावेगी जिगे नहीं जाने घर में बैठी तो माँ अच्छी गावे तो मारे साथ ही जाएगा और कोई सासू गाँव वाली वे तो उन्हें साथ जाए तरीका लेकिन एक ही गाँव में अगर वही तो माँ के साथ भी, भी जा सके अब आप मतलब जिसमें वाले लोग थी, थी। गाँव मिली थोड़ा राजमोहन सिंह ओड़ो बख्शी तो वह कहता मोर तो गावड़ो गावड़ो नहीं मोर गाँव ने जावड़ो नहीं जे रो घर बैठा रही है गावने ने गई नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। शौक तो थो भजन व्यवता के मोरू कीर्तन मोहल्ले में भेदता या व्यायाम शादी भीवती मारे रिश्तेदारों में तो उठे भले गाल बाकी गावने ने भेजता को नहीं था और उन बाद में आठ साल जीवन कुछ वे शांत वही वे शांत वही गया जिन जो मारे कोई देवर जेठ नहीं मारे कोई कमाण वाला नहीं जिस पर मत खुद ने जानो पड़ो तो तू मारे भुआव उमेश सिंह जी राज में भुआव गावती थी परस तहमने ला तो भाई उमेश सिंह जी राज में गाई मन सिंह जी राज में गाय और गज सिंह जी राज में भी गा जो वह जो मान की मिली? मिली, मानसिंह और मान सिंह जी और का भाई था नहीं वो और कोई झोर था तो वे छोटा भाई था जो वे पहली गादी बैठ गया था जरा मान जी महाराज गुस्से में भीड़ोर पधार गया जाड़ोर पदारे दरबारी सवारी निकलती ना बालकृष्ण लाल मंदिर में दर्शन करने पधारता जै कहीं लुआज में रसा के दर्शन करने पधारता अच्छा जो जी सिरदारा जीको सरदार बे जी गा था के जिन धनी है वे उन धनी के जाओ था बन तो मरा वे पड़दादी शरदा उसरा जो भी था वे हाथ हा के गया के परा जी तो मरा सब मानसिंहारे जोधपुर बसियों जोधपुर में था। वे जोधपुर में आवता जावता तो रहता ही था तो एक दिन वो उनमें तो बात चली रणजीत नगर हो जिन्हों बात जा वो जगह पहला तो उन टाइम में तो वे राजा बढ़िया था मान जी महाराज वे थोड़ा अफसोस करते तो कोई एडो नहीं है रणजीत नगर लिया जब वे उन टाइम में वेटे सवारी निकलती नहीं जब लवाजमा पात्रियन बकरियान हेंग बैंड बजान बिजान हैंग लागता जब वे तो दर्शन करने पधार जाता और लवाजमा तो ठेर तो बाजार में जब रहे हो तो कपड़ा बाजार में तो, तो, कर... में तो, में। तो उन टाइम में वे निशान माते थो वो कोई तो मुसलमान hmm. जो हुआ एक पन्ना मस्जिद आवे नहीं काशका पीर की दरगाह hmm. hmm. काशका पीर की दरगाह में वो क्योंकि मैं नमाज पढ़े जाऊं, और तो हमारा वो नगर झलसको थे थोड़े घोड़न लिया वीज उन्होंने ठा तो थी, को और hmm. Hmm. थी कि रंजीत नगर हो कशीरों मालूम थी क्योंकि पहले वे चौकी और बिजी ने बजाओ था किले में hmm. Hmm. Hmm. और उन्होंने मालूम थी लेकिन हाँ मैं वो रणजीत नगारो वहाँ मिलो क ले घोड़ों ने रही ले घोड़ो रही गया दरबार दर्शन कर पधारिया जीते टाइम लगी जीते तो मालूम पड़ी नहीं पाच कहूँ दरबार पधार नगारा निशान बजाण शुरू करो तो ऊण ब शुरू कर लगा जैसे कहो कि आम नगारा जो तो नगारो ला दें जे कह नगारा नहीं जे नगारा निशान कटी गए गजाड़ के नहीं पकड़ाया था जो पच वहाँ ला रहे बाहर भेजी बाहर भेजी तो उन टाइम में तो वे बालान बर्चान ऐसी थी तो वे बार गया जो वहाँ कही ग्रह होगा आपने साफे ने ने, ने, ने, ने बंद, और वे उन घोड़े ने चिपट में घोड़े ने रपटाया गया आग लाड़ी शक्तिशाली था जो को वे आपने घोड़े ने बहुत जोर दौड़ा बहुत जोर दौड़े जड़ उन टाइम में वे लाया वहाँ भला लागता करिया भेजू फेंकता वे लागता घायल तो भी वे गया था पर मान सिंह जी महाराज ऊपर झरोके में बिराजिया धातन करा होता देख यो करे भाई कोई आ रही होने लारे बाहर आ रही है थे सामा वहां वहाँ आप फौज ने पाची स्वामी भेजू स्वामी बेजू तुम्हें उन सरहद में बढ़ गया जरा सरहद में बढ़ गया जरा उन्होंने आम को निमा वहाँ आंदर घोड़ो लेन ये चढ़ गया चढ़ गया तो भे घायल तो भी रिश्ता तो और वो वो नगारो ज्यूँ घोड़ो चाल जो ज्यूँ वो छतर वाक चालता चालता मुझे वो अरे मनसिंग बुना गया जाता हमारे तो आ सेवा बनाई है अब रघुनाथ जी नाम थो अबे मैं है जो प खोलिया हमारे तो आ सेवा बनाई तुझ कवि जी अने वो उंगटी एक दम तोड़ती तो जालोर मिलेरे एक छतरी उड़ी है और बनी वही रुपनाथ छतरी बनी वही तो ब्रस्ट वे गएको पूरी याद रख इनको करें मगर ऊटे एक छतरी वो के करे नजरान रसों में आ छतरी दी चयी ज रघुनाथ अड़ो थोड़े मार रणजीत नगर बाजी हो जैसे सिंह जी महाराज उठ जोधपुर में वास्ते। वास्ते जागेरी जागेरी यो तो अम्बा जागीर तो पे इंदिरा गांधी राज में कहो नहीं खड़े जिकनी जिकनी तो मैं तो कोई कर्षण करने जाता नहीं कौन तो हासिल हासिल दे देता घास मारी रो कहीं गहु ने चढ़ा हमारे घर बैठा जाता और इंदिरा गांधी का एक नहीं चाहिए जी को करश जी को ना उन वास्ते ना मैं पाँच बार झगड़ो झगड़ी हो पाली पीछे ना सोज पीछे पाँच बार मैं झगड़ो झगड़ी क्यों क्योंकि मैं कर्सा जी के काम करता था वे कोई तो था विष्णु न कोई था साध नो ना। नाम गला देव गिरदावरी वे, वे आप रो नाम गला देवता था पट्टो मारे का ना तो जरा मैं वो पट्टो जान बताओ थी जरा मारे नारे मुकदमो चलते तो पाँच छः बार मैं झगड़ी खजोन के बाद में मेरे के मारतो कोई याद भी तो है नहीं उस बाद जमीनी बेच दी वो गुरु बेच दिए और और ये सात आठ आदमी और मेरे बिचे मौज जो मिली मौज जो असता घर है हमारा जीकर परदेवर जेठ जीकर बिचे वो हंगर पहुंची रहती नहीं जो जिन जो पहुंची थी जो जो भाव जो यूएस के मतलब वो जो जागी तरफ। तरफ। मतलब जागीर की बात जी सासरे की तरफ, तरफ।, तरफ। मतलब अच्छा अब ये थोड़ा सा मना आप अच्छे समझाओ कि अस की ढंग पार्टी ही जिद माइन गंगा सिंह जी यह बात की कि भाई चलो मार मान मारे माँ श्या मार भी गाती थी आवाज़ भी बहुत ऊँची ऊँची थी और ठुमरी भी गाती थी ठुमरी गावती दूसरा गाना गंगा सिंह जी सुनता नहीं था गजल कवाली तो कोई बारह आवे बाया प्रोग्राम है बारह आवे जको तो नो ने कह जो कोई लाग नागराग नहीं बस इतने तो वे उन्नीस प्रकार वे गाव थी तो तो तीन पार्टियां बिका गई अब ये हिसाब वो अगर आपने लगा तो यूवीओ के हो कि आप पैंसठ छासठ साल मतलब तो आपका जो विवाह हुआ वो बीकानेर हुआ नहीं में लेकिन जोधपुर थी बीकानेर शादी आन वर्ष आप उन्नीस सौ बाईस उन्नीस सौ पैंतीस महीने आप आठ साल उन्नीस सौ तेय तक दिया आप माँ के नी के गिर दिया नहीं फिर माँ नहीं जाती भी क्यों मारे अकेली आठ साल या तेरा साल शादी भी साथ जाना शुरू कर दी पहले हमारी माँ ने लालगढ़ जाती नी अह ड्यूटी मा जावती जर्मनी हाते ले जावती उठवे उठू मने गाता गाता गोवनु तो शौक थो अन बे गावता जी की पेली बचोने में जट्ट उहा री चीज याद वे जावती जरे मैं वर्षा के साथे गाऊ चली कैता की आवाज मीठी है छ पर हाते चालती तो मैं वर्षा से जाया करती अह वीर बाद में 8 साल शादी री बाद जर्मनी पछ आपरो गाणो बंद वे बंदि हो के तो इरोमतेस सन 43 तक प्रगाणो नी दियो वीर बाद रे मायने पाछा आप किता अक्षर मायने पाछा आप गावा लाग गया पछ तो गुजरने बाद में पछवा एक बारक महीना नी गई पछ गांव नो शुरू करती तो मारे कोई कमावण वाला नी थो मनीष कमान खावणो थो जन मारे बाप जद फिर किले साथ गाता पसे पछ अटे रेवती जो तुम्हारे बुआ रसा थे दरबार रे अटे राजा बीकानेर गीत है अब आप ये थोड़ा सा थो थो फर्क बता सको दारू रहा गीत है जिनका तो वेर वे में तो कोई फर्क नहीं था विशेष है, वे वे पत्ता और ज़्यादा पूछता आ, कोई खास गीत आप बता सको बीकानेर जो में गो तो जोधपुर में नहीं गा सकता नहीं। गीत तो सभी गास्ता गीत तो है जी तो, तो वे तो वे तो तो तो को गीत हुए नगर कोई दूसरों घाटी गावते बीकानेर में गाते घाटी बीकानेर में नहीं गा अब ये जो है एक गीत तो ऐसे मिल गया अठे तो गाइश तो लेकिन वटे नहीं गाती थी बाकी दूसरा मादरा गीतर नहीं सुनी और गाटीर नगर अटे उमेश सिंह जी ने बहुत पसंद था तो अटे गई गीत आपने ऐसा भी ध्यान है की भाई की यो गीत जो है वो फलान जना रहा गाय अड़ो कोई नाम आप लोग कभी ऐसी चर्चा आपने आप सुनवाई पहला फलाना गायड़ो है धुन मगर आय जल वो गीत स्टार्ट शुरू हुआ और जब ना सुनियो वहाँ भी सीखने वो गाना शुरू कर बनाए कि और राग आग वो तो पुराना है है बनाया में देख नहीं नहीं नहीं एक एक कभी भी कि फलाना ऐसी कोई बात बात महीने गावन रो काम मुख्य रूप में, में, में जी के आगला अच्छा गाउन वाला था तुम तो वे दरबार रेट गावता आदमी भी गाती जनान खाने में पहली गावती थी बारे तो हमें गाने लगी वो हमें सिस्टम चली हुए पंद्रह सोलह साल बाकी पहली जनान में गावता दरबार मोह पता जाता भाई बेटा मोह आ जाता दूसरी कोई आता नहीं जो कामदार के बिजाग भी वे, वे कोई नहीं तो पहले तो जनाना में गावता था और बचा हो चलिए हो अटी दरबार है अटी दरबार है दर बच्चों बारे गाऊना शुरू कर आपके वक्त मायने वो वक्त आ गया कि जब दरबार महीने लगा महिलाओं में भी गावा पा। लेकिन आप जी वक्त भी, मैं भी गावा लाग गया। कम, कम बारे। और ज्यादातर जनान खानों में ज्यादा गाँधा क्यूँकी पहले पर्दा था राजा महाराजा में सब पढ़ा थोड़ा पहले जनानो में ज्यादा गाँव भारत तो में दूसरा बिजाने वे वे वे वे भी लाग जाता तो तो तो जो जो जो पुरुष वे वे तो तो जनाना में, में, में आप लोग संगत में बैठतो संगत में आपस में बसाना हाथी और आपकी माँ भी पेटी पे गाता लेकिन आप आई। पेटी पेटी आई तो मारे देखने में अगली तो पटेरी और पेटी पहली थी? पहली थी बातों करती है ढोलकी मा तेज गाता था आप पेटी आई है सुमेर सिंह जी रे राजू सुमेर सिंह जी रे राजू बजके पेटी माती गाव पहली मिनक बजाव पेटी ये मेनको को को मधुबय बी सिक्स के मनई मो पूछे पेटी भजन गाओ जेते अह सुवर सिंह जी राजवा पेटी बाद में शुरू बाद में मतलब पहली ढोलक में कभी सिर्फ ढोलक फरमाती जाता अच्छा और दरबार में भी कभी गाण पड़तो तो खाली ढोलक पेच गाता या मतलब कोई सारंगी वाला कोई साथे रहता नहीं नहीं अगला तो वे खाली मौजनना में जीव तो बारे गांव नहीं देता जब डोलक माथी गात हूँ और मर्दाना में आया तो ही मैं तो बाजा ढोल की मातिज गा हूँ ये जो आप मतलब जो आदमी रामायण ने जो खास दौर कहीं बाजा बजाता वे लोग वे सारंगी भी बजाता था सितार भी बजाता, होता था तबलो बजा होता है जो सारंगी बजाव वाला है वे बेकदी या कोशिश करी कहीं कि आप महिलाओं ने भी कुछ सिखावे नहीं वो तो वो तो तो तो करता था चल रही है तो वे कभी भी मतलब संगीत ने लड़किया ने लड़कियां जो वो गीत है जो बने गाता कोशिश कभी नहीं कराता नहीं, करता। नहीं, करता। नहीं, करता। नहीं तो बडेरा कोई बैठा हुआ था बूढ़ा बडेरा तो गजल नहीं गाता कि नहीं भाई ये बैठा मैं गजल, गजल की नहीं गाँव खाली माट रहा दूसरा बंदिश थी ठुमरी तो, हाँ, तो गा सकता लेकिन गजल वास्ते लागत हो की आपके हिसाब में मतलब गजल कब तक मतलब आगी भई अब काम तुम्हें जे, तो कोई सिखा तो आपके वो गजला यही थी के, कोई गाव तो नहीं तो उन वक्त में तो दिमाग ऐसे को नहीं। के बाल तो तो नहीं। नहीं। नहीं। तो जो का दूसरा गए गजल दोन सीख लिया पहली चूड़ी बेचा था तो बाज़ा तो मै तो तो आया कागजी बाजू कलकत्ता था में, है कलकत्ता मुंबई को बुलचिस्तान सब जगह वाली पाल्टी जाती थी चूड़ी बाजिल जब रिकॉर्डों थी जब मैं रिकॉर्डों में देखता हाँ आ गजल ठीक है आ गजल ठीक है वह उठे गाता जब उन्हें अच्छी लगती कहता कि नहीं वो गीत ठीक है नो गीत ठीक है ना मैं गजलों गा दो ना मैं फल गा दो तो बता कि जो में आप जद, हाँ जद ये खास और मौका कि आपने जनाने में जान की जरूर पड़ती नहीं बीकानेर में तो पहली पहले तो दरबार जिते विरास था दरबार बैठने भी कोई शालग्रह बीजीक थी के एक बेरो बसंत विहार तो उठे जना न पधारता जरा भे हवाखोरी में पधारता जब उठे वे चार बजे आठ बजे तक वे उठे बराजता जरा कहता कि वहाँ अटमो आ जाओ उन्हें अटमो सुना जाओ नहीं।, नहीं जरे जो दरबार दफ्तर करता नहीं। नहीं। दफ्तर नहीं करता ना आप खुद भी सुना नहीं तो वे दरबार नहीं बुला महीना में बार मिल जाता जाता है जी मैं दरबार सुनता सुनता सुनता तो रोज रोज रोज तो तो वे नहीं जाता, तो कहता कि वे वो वे नहीं नहीं तो कहता वो बे आया आई और सात बजे जिगना बजे बजे और रोज देली, देली और रोज़ पर पर नहीं दरबार दरबार रे कौन-कौन रे आई गया पुं, तो तो कदम के दरबार दरबार गया कोटे दर गया मारे। तो तो तो कोटे वही वही हमारे सामने है जो बैठक जो सुनवा जो बैठता या मतलब हमारे वानो वगैरह चलता रहता है गाना चलता रहता है चालों में अब बीकानेर में आपने आपने खास कौन कौन नाम याद है कि ये ये लोग में आप बीकानेर मारे साथी जन वक्त जलाई तो मसी थी वे छगनी छाई मगनी बाई बाकी तो थान, तो और और दस पंद्रह जनी आती है अल्लाह जिले ही भाई तो आपकी उम्र इज वेला आप कुछ बड़ा भाई मारुम बड़े पांच दस साल बड़ा भाई कहीं ज़्यादा पांच दस साल है कुछ सात आठ साल है मैं और याद नहीं है अल्लाह जिले ही डी बेगम छोटी सीख थी जरे अल्लाह जिले ही भाई आई नहीं जरे दरबार निर्मुड़ा के उन्हें नचाई कर गए भाई द अलाजले भाई बेगम ने गवाई गीत के नाची तो दरबार ने इनाम बख्शी तो मेरी माँ घेरिया मारी रे गई जिले बेटी तो दरबार समय गावे नाचे अन तू जो का हाल तक पूरे गीत ही नहीं गावे गागे पूरे गीत के तो नहीं गाँव मैं तो गाऊ तो हूँ क्यों पहले मैंने तक ज बोल करती देखो और आते बैठती वे तो बोल कहती रहती मैंने याद हुई तो जी को बोल बेड़े बेड़ जाती और मैंने याद हुई तो जी ने हंसते ही मिल जाती तो चुप हो जाती तो वे कहती देखी आ तो बेधड़क गई है ना तो जो रुक रुक रुक रुक लगावे और कहते जिलाई मासी भर मोती तो ये कठु बीकानेर रही है कि बीकानेर में बाऊ आया है मैं तो इन्हें बीकानेर में चलती अच्छा यानी मां भी वठी थी आ तो मतलब तो घर बिकाने रोई जाए के बाड़ लो है ए बारे द्वाने द्वाने। द्वाने। द्वाने। द्वाने में एड़ा बलेद मन आ इतरी बने माने नया जेतु असमय हो जेतु मैयान बिका निरीक्षण ये जदन आपा ने थे ये मिरासी घरे बा घरार जेडी घरे अलग जलाई रो ए मिरासी थोड़ी है अलग जलाई तो ए तो नियम हो में अच्छा ए मिरासी नहीं हां ये तो नाचे है गवे है हां तो में उस्ताद तो में शिकावे वे करती अच्छा। ए, ए, नहीं नहीं यात्रा उन प्रकार करते उसी के तक जी मीराशी था वे शिकावता नाम तो जिले અને અલજલે અલરજીરો નોમ ભેળો આવે અચ્છા બબી નામ તો યરજી લઈ છે હમ પેલા જીલેઈ નું નામ હું જાણતા જીલેઈ નું જીલેઈ નું ઓર કોઈ ગાયકનું નામ આપને બચ્ચે ધ્યાન નહી આવે અચ્છા આદમીમાં કોઈ અચ્છા ગાયક કે સારંગી બજાવાવાળા કોઈ બિકાનેરમાં હા બી વખત ઈર હાતા આવતા કે સંગતમાં આવતા કે બે બજા બે લાગે બાકી તો બે અલગ તો ગવિયા વેતા ये करता है वे था, वे अलग अलग वे था अच्छा और सीखने तुम्हारे तो रिवाज ही नहीं कभी की तीखो मतय मारे मान है गावती यार बेड़ी बेड़ी गागा अन पचे मने मारे कमाई रो लागियो के जे मने रुचि राखने वे गीत सीखना पड़ी गंगा सिंह जी यार भी कोशिश करता है कि आप कोई नई चीजें सीखो करो अच्छी कोशिश भी करता हां वे मतलब बाहर लूं जेके गवे आवता अन वे गुनिजन खने में मोर एक दिन प्रोग्राम रखता जलेबी घर तक भी ये कोई चीज़ में तो तो बाप भी जावता नहीं नहीं। मारे मारे नहीं नहीं। भी भी जावता है है तो तो नहीं, नहीं नहीं जाती वे भी पर, वे वे वा आप निकल लिया था आपने कुछ गंगा सिंह जी दो बार गवाता नहीं नहीं अह तो रावटी महाराज साहब अच्छा रावटी महाराज साहब जी किद्धेश्वरी भाई ने जिके कई कोई बारला गवैया आता गंगूभाई एंग्लर ना एक ही गवैया आवता जबरवाला गौरबाई तो रावटी महाराज साहब रमता जब तो मैं गाने लगी थी जरा के मने जी को पसंद वेला वो मैं दूसरी बार गवाऊंगा जो जो बोला रो, निराग रो, भी भी अब तो भी कम हो अब एक बात तो बताओ आपकी जैसे बीकानेर महीने जैसे आप रहता वे वो कसो मोहल्ला हो वो गिन्नाने। गिन्नाने इन तो सब राज घर वठी और नहीं, नहीं। उटे मरा घर था सिर्फ अच्छा और आपकी बीकानेर में भी लोग नहीं, कोई कोई कोई लोग नहीं नहीं अबे अबे है बीकानेर में तो मुसलमान था यात्रा कोई कोई था था ते ले गया तो फोन राज तो घर दे दो याने मैं मत दो घर बढ़वा दे दो तो जोधपरा रहने वाला क्या मैं मैं तो तो बिकनेर में ठीक है है नौकरी नौकरी इधर जाऊंगा बात आप क्यों भी नौकरी ही तो तो कहीं देता देता अच्छा कितनी अंदाज़े पहली पहली तो 25 रुपया रोज मिलता और मकान प जो बाद में बढ़ा दिया पचास रुपया तो राजा महाराजा आता नबाब आता तो भी इनाम बक्स आता तो वे अलग देखते। और मतलब और और कितना मतलब अपनी तीन तीन एक और जाती दोन बहनों थी सगी अच्छा। है नहीं बड़ी बड़ी ही सब कुछ और ये छगनी और मगनी ये जो है हाँ, अच्छा, तो अटे तो कोई खास नहीं। अब तो तो तो खा, तो जोधपुर बसी बसी सब बसी बसियाड़ा है कितना घरवेला मतलब आटे वेला निकल और बचपन के में नहीं नहीं नहीं नहीं जिन टाइम था तो कहीं बारे बारे निकले। बारे निकले गया बारह नहीं। नहीं। बारे बारे मकान ले लिया है कोई जयपुर बस किया दिल्ली बस किया जिन कारण बाकी सौ घर भेजा हुए मारे नहीं आते उदयपुर में भी नहीं नहीं आते उदयपुर वाला मारे बेटी सब क्यों भी में में है है जरूर अभी तो नहीं वे पहले भी भेजा है मर तो के तो नागो के उपकरण न के फड़ो बस वो सब के निबाज ना रास अटे सबका सोोजक हाँ, सोोजक मैंने सोोजक दे बाकी सिनेमा ये बस इतिति जगह रे मायने जा परे शादी ब्याव बारे सब कण में जा करो तो नी तो मरे खुद री मोटी ने आते यो को अटि रटी एटी रटी अटिच ज्यादा ज्यादातर अटिच कर ले थोड़ा घना है उदयपुर तो तो वाला नहीं, तो नहीं है अबे आजकल भी कोई संबंधी बढ़िया कुछ भी अब यह एक आप बात बताइए जो थोड़ी सी बताओ आपकी पात्रियां और भक्तनिया यहाँ कई काम के तो तो यार हैं तो बने दो तरह थी यार अलग सिस्टम तो मतलब बेटी बवार आपने बिरादरी में करती तो पात्रिया अलग करती ओ यार... अलग, अलग अलग हाँ। अलग अलग अलग तो पात्रिया वानीज के था जो मुसलमान घरों की थी या हिंदू पात्रिया भी मिली हाँ, हमेशा हिंदू और भक्तनिया? भक्तनिया है है। और तो राजा महाराजा में बढ़ जाती और लाख लेता देवता तो वे बैठी रहती अच्छा, वे भक्तनिया के वे भक्तनिया। तो देती है जागरी ये कौन बेता जागरी यानो पात्र यानो भाई बेटा आज की चीज जागरी अच्छा यानो भाई बेटा है नहीं और यह आदमी है ना तो, तो कह जागरी हां बायाना के पुत्री अच्छा तो यह बीकानेर में भी यूज कहलाता है बीकानेर में हां तो जतन मतलब अब अब ये यार जो विकास वगैरह जिलाई भाई वो पात्रेर मुंह की है हम्म Toh, भी ही hmm? है, तो मुसलमान मुसलमान मुसलमान पाथ्रिया पाथ्रियाड़ा था नींदा भिंगड़ा था पात्र hmm. पात्रियाँ hmm. hmm. तो पात्रिया थी नी जो बेड़ा की दो तीन जणिया थी बहन थी एक दो चार जणिया वगैरह हिंदुमानी मुसलमान एक साथ है मारे भी अड़े सिस्टम है hmm. कि आज हमारा कहने वाली कटिबारे ग्यू भी कम है hmm. तो मैं मुसलमान ही हम लेना मुसलमानियों ने कॉम पड़े शिरदाराम hmm. में कठि hmm. तो कहते कि भाई हमारा काम पड़ थे मारहा hmm. तो बेमार हाथ आ सके मैं वहाँ रहा